संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व अभिमन्यु के द्वारा कौरव सेना के कई प्रमुख वीरों का संहार संजय कहते हैं तन्दंतर दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु ने उस सेना के भीतर घुसकर इस प्रकार तहलका मचाया जैसे बड़ा भारी मगर समुद्र में हलचल पैदा कर देता है आपकी सेना के प्रधान वीरों में रथों से अभिमन्यु को घेर रखा था तो भी उसने मृतसेन के सारथी को मारकर उसके धनुष को भी काट डाला बलवान भी अपने बाणों से अभिमन्यु के घोड़ों का को लगा। घोड़े रथ लिए हुए वहां से हवा हो गए यह विघ्न से सारथी रथ को दूर हटा ले गया थोड़ी ही देर में सत्रों को रौनते हुए अभिमन्यु को पुनः आते देख बसाती ने तुरंत उनका सामना किया उसने अभिमन्यु को साठ बाणों से घायल कर डाला तब अभिमन्यु ने बसाती की छाती में एक ही बाण मारा जिससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। या देख आपकी सेना के बड़े बड़े छत्रियों ने क्रोध में भरकर अभमल को मार डालने की इच्छा से घेर लिया उसके साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ अभमल्यु ने कुपित हो उनके धनुष और बाणों के टुकड़े टुकड़े करके कुंडल और मालाओं से मंडित मस्तक भी डाले तत्पश्चात मद्र बलवान पुत्र रुक्मरथ आया और डरी हुई सेना को आश्वासन देते हुए बोला वीरों डरो मत मेरे रहते इस अभिमन्यु की कोई हस्ती नहीं है संदेह न करो मैं इसे जीत भी जीते जी पकड़ लूंगा यह कहकर वह अभमनु की ओर दौड़ा और उसकी छाती तथा दाई बाई भुजाओं में तीन तीन बाण मारकर गरजने लगा तब अमु ने उसका धनुष काट दिया और शीघ्र ही उसके दोनों भुजाओं तथा मस्तक को भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया राजकुमार रुक्मरथ के कई मित्र थे वे भी रण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे उन्होंने अपने महान धनुष चढ़ाकर बाणों की वर्षा से अभिमन्यु को ढक दिया यद देख दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ उसने यही समझा कि बस अब तो अभिमन्यु यमलोक में पहुंच गया किंतु अभिमन्यु ने उस समय गंधर्वास्त्र का प्रयोग किया वह अस्त्र बाणों की वृष्टि करता हुआ युद्ध में कभी एक कभी सौ और कभी हजार की संख्या में दिखाई देता था अभिमन्यु ने रथ संचालन की कला और गंधर्वास्त्र की माया से उन राजकुमारों को मोहित करके उनके शरीरों के सैकड़ों टुकड़े कर डाले कितनों के धनुष ध्वजा घोड़े सारथी भुजाएं तथा मस्तक काट डाले एक अभमन्यु के द्वारा इतने राजपुत्रों को मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया रथी हाथी घोड़ों और पैदलों को रणभूमि में गिरते देख वह क्रोध में भरा हुआ अभमन्यु के पास आया उन दोनों में युद्ध छिड़ गया अभी क्षण भर भी पूरा नहीं होने पाया कि सैकड़ों बाणों से आहत होकर दुर्योधन भाग गया ने कहा सूत जैसा कि तुम बता रहे हो अकेले अभिमन्यु का बहुत से योद्धाओं के साथ संग्राम हुआ तथा उसमें विजय भी उसी की हुई। इस बात पर विश्वास नहीं होता वास्तव में सुभद्रा कुमार का यह पराक्रम आश्चर्यजनक है किंतु जिन लोगों का धर्म पर भरोसा है उनके लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं है संजय जब दुर्योधन भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मारे गए उस समय मेरे पुत्रों ने अभिमन्यु के लिए क्या उपाय किया संजय ने कहा महाराज उस समय आपके योद्धाओं के मुंह सूख गए थे आंखें कातर हो रही थी शरीर में रोमांच हो आया था और पसीने चूर रहे थे शत्रु को जीतने का उत्साह नहीं रह गया था अब भागने की तैयारी में थे मरे हुए भाई पिता पुत्र सुरहित संबंधी तथा बंधु बांधवों को छोड़ छोड़कर अपने हाथी घोड़ों को जल्दी जल्दी हाँकते हुए रणभूमि से दूर निकल गए उन्हें इस प्रकार खतोत्साह देख कर भागते देख द्रोण अस्वस्थामा बृहदबल कृपाचार्य दुर्योधन कर्ण कृतवर्मा और शकनी ये सब क्रोध में भरे हुए समर विजयी अभिमन्यु की ओर दौड़े किंतु अभिमन्यु ने उन्हें फिर अनेकों बार रण से विमुख किया केवल लक्ष्मण ही सामने डटा रहा पुत्र के स्नेह से उसके पीछे दुर्योधन भी लौट आया फिर दुर्योधन के पीछे अन्य महारथी भी लौट पड़े अब सब ने मिलकर अभिमन्यु पर बाढ़ बरसाना आरंभ किया परंतु अभिमन्यु ने अकेले ही उन सब महारथियों को परास्त कर दिया और लक्ष्मण के सामने जाकर उसकी छाती और भुजाओं में का प्रहार किया। फिर लक्ष्मण से कहा भाई एक बार इस संसार को अच्छी तरह देख लो क्योंकि अभी तुम्हें परलोक की यात्रा करनी है आज तुम्हारे बंधु बांधो को देखते देखते तुम्हें जमलोक भेज रहा हूं यह कहकर महाबाबू सुभद्रा कुमार ने लक्ष्मण की ओर एक भल्ल चलाकर उसकी सुंदर नाशिका मनोहर भुक्ति तथा घुघराले बालों वाले कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया कुमार लक्ष्मण को मरा देख लोगों में हाहाकार मच गया अपने प्यारे पुत्र के गिरते ही दुर्योधन के क्रोध की सीमा नहीं रही उसने समस्त छत्रियों से पुकार कर कहा मार डालो इसे तब द्रोण कृप कर्ण अस्वस्थामा बृहस्बल तथा कृतवर्मा इन छह महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया किंतु अर्जुन कुमार ने अपने तीखे बाणों से घायल करके उन सबको पुनः भगा दिया और बड़े वेग से जैद्रथ की सेना की ओर धावा किया जब एक कलिंग और निषाद वीरों के साथ पुत्र ने आकर हाथियों की सेना से अभिमन्यु का मार्ग रोक दिया फिर तो उनके साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ अभिमन्यु ने उस गज सेना का संहार कर दिया तदनंतर क्रार्थ अर्जुन कुमार पर बाण समूहों की वर्षा करने लगा इतने में भागे हुए द्रोण आदि महारथी भी लौटे और अपने धनुष की टंकार करते हुए अभिमन्यु पर चढ़ आए किंतु उसने अपने बाणों से उन सब महारथियों को रोक कर पुत्र को भलीभांति पीड़ित किया फिर असंख्य बाणों की वर्षा करके उसके धनुष बाण केजूर बाहु, मुकुट तथा मस्तक को भी काट डाला साथ ही उसके छत्र ध्वजा सारथी और घोड़ों को भी रणभूमि में गिरा दिया क्रास के गिरते ही सेना के अधिकांश योद्धा भी मुख होकर भागने लगे तब द्रोण आदि छह महारथियों ने पुनः अमनु को घेरा यद्य अमन्यु ने द्रोण को पचास रल को बीस कृतमर्मा को अस्सी कृपाचार्य को साठ और अश्वस्थामा को दस बाणों से बिन्ध डाला तदनंतर उसने कौरवों की कृति बढ़ाने वाले वीर विंधारक को आपके पुत्रों के देखते देखते मार डाला तब अमन्यु के ऊपर द्रोण ने सौ अश्वस्थामा ने आठ कर्ण ने बाईस कृतमर्मा ने बीस रृहत ने पचास और कृपाचार्य ने दस बाण मारे इस प्रकार उनके द्वारा सब ओर से पीड़ित होते हुए भी सुभद्रा कुमार ने उन सबको दस दस बाणों से मारकर घायल कर दिया इसके बाद कौशल नरेश अभिमन्यु की छाती में एक बाण मारा अभिमन्यु ने भी उसके घोड़े ध्वजा धनुष और सारथी को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया रथ सेहीन होकर कौशल नरेश ने ढाल तलवार हाथ में ले ली और अभिमन्यु के कुंडलयुक्त मस्तक को काट लेने का विचार किया इतने ही में अभिमन्यु ने उसकी छाती में बाण मारा उसके लगते ही कौशलराज का हृदय फट गया और वे उस रणभूमि में गिर गए साथ ही अभिमन्यु ने वहाँ उन दस हजार महाबली राजाओं का भी वध कर दिया जो खड़े खड़े अमंगल सूचक बातें निकाल रहे थे इस प्रकार सुभद्रा निंदन बाणों की वर्षा से आपके योद्वाओं की गति रोक रणभूमि में विचरने लगा